अम्मी एक चार मान के लेवा दूं उसे तो नहीं न मैं जोड़ा कोई नहीं अमित दो है कर हेलो तो जी राजा जी राजा अपना हाँ। हाँ। एक साथ अनम्यूट थे हमें बदा म्यूट कर पची आस जी राजा चलो स्टार्ट करिए कालना विषय में तो कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो कह दो नहीं तो अगर बीजे श्लोक लो हेलो हा? हां हेलो राजा बोलो ये बंद करना है याद नीत सरस्वती जाओ तुला सरस्वती मैं ये एमके जी के वो भगवान पासे कृष्ण भगवान पासे जाई, मैंने परमिशन ले आया हूँ, मेरे पति कम नहीं बित क्या पी सकते हाँ इसलिए एमके तो तुम पर डायरेक्ट एक सेकंड ना ब्रिजेट पर जब बोला पोता ना फोन म्यूट करिज जाना हाँ बोलो हाँ तो इसमें जे हो है प्लीज पोता ना फोन म्यूट करो नहीं आज ड ने नहीं आवड़त तो हाँ, तो तो हो बढ़ी दाता तो आप संदर्भ तो आप क्या भगवान ठाकुर जी समझो संपूर्ण अपने सीद्धि दाता है जे बी आप जे बी हो तो दाताम प्रयोजन बराबर चलो विचारो बधा पूछ के पूछे कहीं केव भगवान बड़ी चीज दान कर हम तो यमुना जी अहात्म रही गु मतलब यमुना जी नु वर्णन जुड़े प्रमाण शु महात्म्य रही ग्री बराबर ने राजा हाँ बड़ी सिद्धिओ जो ठाकुर केस बाकी आप संप्रदाय दृष्टि जो है तो, हाँ। तो सोरत ग्रंथ नमसंगतिर यमुना यमुना ग्रंथ न तो प्रमाण्डे विचारेज है जे भगवान बढ़ु अष्ट सिद्धिओं दान करमुना महत्व तो नई अपना सूरज ग्रंथ समझाए गोत ऐश्वर्य तो दान करे बदाज प्रकार प्रतिबंध वगैरह दूर करे महाप्रभु जी पोते ना कहता कोई सामान व्यक्ति हो तो एटल बध सामर्थ्य ना हो कोई सा व्यक्ति बहुत न होन्न करके तो, तो आज ना आगे तो चालू पंचावन अवाज आए ते फोन म्यूट करो हेलो राजा राजा, बरो राजा बरोबर आमा। तू थे। ना आमा भगवान क्या आएवाद रूप मिश्रा जी डायरेक्ट कोाप्त कर अपना बदभाग्य एवं न हो कि सीधा ठाकुर भुलाते अच्छा। अच्छा। प्रकट थी ए जिद ने मानी लीधी भुलामेश्वर असत म तो कई भक्ति के कई साधन कर तो जिद करी के भाई ठाकुर जी मैंने मड़े नहीं तो, तो हूं अत्य गंगा मन मतलब हूँ मरी जा डूबी तो ठाकुर पूरी करी, प्रकट गया। आपने जिद कर तो जी प्रकट थे तो कहीं ठाकुर इच्छा पूरी करेव थोड़ी एम ए अर्थला ठाकुर जीए जे कर आप अर्थ में आइडियल न हो तो सके अपने कर ठाकुर जी आप इच्छा ने पूरी कर प्रभु आज्ञा अच्छा बोलते महाप्रभु जी अह यमुना स्थापे यमुना जी ने कृपा थी ताकुर ठाकुर यमुना जी को बी हाँ भक्त ठाकुर होना प्रमाण यमुना जी, जी कार्य करे हाँ बस ठीक है कहीं ना कहीं पूछू जैसे कैसे कार्य करते हैं वो अंदर से यमना भी कैसे कार्य करते हैं जैसे भक्त की जैसे इच्छा होती है मतलब प्रभु की जैसे के लिए जैसे इच्छा होती है देखो हर वक्त के अधिकार अलग होता है और हर वक्त के लिए ठाकुर जी की इच्छा भी अलग होती है कि भाई ये कब मुझे प्राप्त करे या इसे कब मेरी भक्ति मिले या कब ये पुष्ट मार्ग में आए हम भले ही पुष्टि जी हों पर प्रभु की ऐसी इच्छा हो की इस जन्म ने नहीं पर इसके बाद के जन्म में ये वक्त मुझे अप्रोच कर पाए तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा होती है उस प्रकार से यमुना जी उन जीवों को ठाकुर जी तक पहुंचाते हैं स्वतंत्रता या वो भी कार्य करने को सक्षम नहीं है प्रभु की इच्छा के हिसाब से ही वो काम करते हैं ठीक है करो तो आगे का श्लोक दूसरे नंबर का जिसे भी करना राजा रा, राजू भाई करे मैत्री हाँ हाँ। मस्तक गमन विलास वर्धनी जयति पद्म बाबा ंडल के कलिंग पर्वत के ऊपर बहुत बहुत आवे गिरवीशु केंगत आज सूर्यमंडलिंग सूर्य मंडल यम्ना जी कलिंद पर्वत ऊपर बहुत बहुत नीचे पे है, सो विलास गति में थी। नीचा पर्वत ना थी, विलास रूपी गति जल प्रवाह पाषाण पाषाण को ऊंचे प्रकट दिखे है जल प्रवाह पड़े जी को प्रवाह ऊंचो आवे तिथि यमुना जी नवाह उचो देखा शब्द सहित प्रवाह की गतिशु विलासुक्त उत्तम हिंडोला जान शब्द से कि यमुना जी कुंज सहित, सहित पर की ऊंचा आसन ऊपर में लागे मुकुंद ईंध्य की श्री कृष्ण भक्तमें बढ़ावे है और भक्त की प्रीति भगवान बढ़ावे मुकुंद भगवान श्रीकृष्ण मुकुंड बढ़ाई बिराजित है कमल बंधु रूप सूर्य पुत्री है यमना जी बढ़ा बिराज उज्वल दिखाई पर्वतों चढ़ाव होती विलास रूप लगे जल प्रवाह प्रवाहत दमुना जी विलासुक्त होंडोलाकुंद भगवान भक्त मेरे भक्त भगवान यमुना जी प्राकट्य बताई कि यमुना जी नु मतलब एक्चुअली हिस्ट्री ए जातनी सूर्य संज्ञा विश्वकर्मा की दीक ब लग्न थे, के थे इमने एक वक्त एवं थे बहु गर्मी ना दिवसों था तेरे सूर्य संज्ञा पे आ संज्ञा तारी एम सूर्य ना तेज ने सहन न कर सक्या ध्रुवज लग्या तेरे यमुना प्राकट्य थूर्य श्राप आप श्रापारी है ध्रुजती रह हमेशा एट्ले पीछे सूर्य ने पोता ने दुख थे तो मारी श्राप आप नदी स्वरूप में प्रकट होवा वरदान आप यमुना जी न सूर्यलोक मे पृथ्वी पर प्राकट थे कलिंद पर्वत पर यमुना प्रकट थी आगे तो अपने यमुनोत्री धारा स्टार्ट श्री यमुना वर्णन श्री महाप्रभुआ करे कि कलिंद पर्वत पर ऊंचा नीचो पर्वत है जय यमुना पधारे तो ये एकदम मतलब हिंोड़ा जाने झूलता हो जात स्वरूप श्री यमुना जी नई जाए महाप्रभु जी प्राकट्य पृथ्वी महाप्रभुक ठीक है तो फिर हिंदी में ही चला लेंगे क्लास कोई बात नहीं थैंक यूक यू थैंक यू सो मच हाँ कोई बात नहीं हाँ मतलब इसमें ये बात है की यमुना जी के प्राकट्य के विषय में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब सूर्य भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा इनके पुत्री हैं श्री यमुना जी और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत गर्मी के दिन थे तो सूर्य का स्वरूप बहुत मतलब भयानक हो रहा था तो वो जब संज्ञा के पास आए तो संज्ञा उनको देखने और एकदम ट्रम्बिल होने लगे मतलब द्रुझने लग गए मतलब डर गए सूर्य के स्वरूप को देख के तो तब सूर्य को गुस्सा आ गया कि भाई मैं तो तुम्हारा पति हूं और तुम मेरे आने से ही क्यों डर रहे हो मतलब तब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई मेरे स्वरूप को देख के इनको डर लग रहा है तो फिर उन्होंने संज्ञा को श्राप दिया कि तुम्हारी जो पुत्री है वो भी ध्रुजती रहेगी हमेशा फिर उन्हें भी दुख हुआ कि भाई ये तो मेरी पुत्री और मैंने इसको ऐसा श्राप कैसे दे दिया तो फिर उन्होंने और ऐसे कहा कि ये इसका प्राकट्य जो है वो नदी के रूप में होगा तो द्रुष्ती भी रहे और उसको एक स्वरूप भी मिल जाए ऐसे वरदान के साथ श्री यमुना जी पृथ्वी पर प्रकट हुआ पर्वत मतलब जो यमनोत्री है वहां से यमुना जी का स्वर्ग मतलब सूर्य लोक में से पृथ्वी पे ऐसे प्राकट्य हुआ ठीक है कहाँ गए हाँ उसी स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि वो पहाड़ के ऊपर से जब नीचे पदार रहे हैं तो प्रवाह बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है पत्थरों के कारण तो जैसे श्री अमुना जी हिंडोला पे झूल रहे हैं ऐसे दर्शन श्री अमुना जी के कर रहे हैं। और आगे तो जो टीका आएगी उसके अंदर थोड़ा डिटेल में आई जाएगा हाँ करो अगर हम्मा हाँ विलास गति रूप में सुशोभित है जी इसको कैसे समझेंगे टीका में आएगा करो जी जी सूर्य मंडल में जो नारायण है जिनके आनंदात्मक हृदय सु द्रवि रसात्मक प्रकट के सूर्य मंडल के कलिंद पर्वत के ऊपर जी रहे हैं सूर्य मंडल में जो नारायण भगवान थे आनंद रूप ये मना जी प्राकट थे अत्यंत ऊंचे गिरवे बहुत होते, बहुत आवे थाई जोशे बहुत से भी है। है के प्रभावे फेके पर्वत के के चढ़नो चढ़नो जो और को पर्वत ना चड़, चड़, न प्रगट करवा यमुना दिखाय प्रवाह की गतिशु विलस युक्त दिखे है, थवा सब व्रजवासी जहाँ जाए वहाँ व्रज, व्रज सहित पर गति में विलासूत दिखाई अथवा बधा व्रजवासी ज्या जाए त्या व्रज लै जाए व्रज सहित व्रजवासीन की गति तरीके विलासूत दिखाए हिंदोल नहीं बिराजे हिंदोल ऊंचे ऊंचा नीचा स्थल पर जो प्रवाह उत्तम हिंदोल बिरास होगा उत्तम डोला तो अभिपाये है जो डोला स्वभाव आ जाए और यमना जी प्रभाव तो भगवान के दर्शन की आतुरता सन्मु सन्मु है सन्मुख जाए का उत्तम डोला में उत्तम अदिदे उदिद कहूकू जो मोक्ष इनकी बढ़ावे और की भक्त मना भक्त भक्त मना है और कमल के सूर्य के है, ऐसे यमुना जी संबंध से मुकुंद भगवान नारायण साथ साथ मोक्ष कमल के बंदूर पुत्री महात्म्य आगे जो ही समझ में विलास गति का अर्थ जी राजा मतलब की पूरे ब्रज को अपने साथ लेके चलना ऐसा नहीं ऊंचे नीचे पर्वतों के चढ़ाव उतार में से जो मतलब नाचते कूदते हुए दर्शन होते हैं वो विलास गति है। जी है। राजा। हम्म। हाँ राजा सब। हाँ बोलो राजा आवाज आवाज आ आ रही है। है हाँ नदी न आज हम राजा जी पहली लाइन सूर्य सूर्य मंडल मंडल में जो नारायण है इनके रसात्मक के है। आ, के के वा प्रकार नर्णन किया सूर्यमंडल तो के, के पर कलिंद पर्वत स्वरूपैविक काली दीपो अपने बिना नदी से मड़ी जाए आजी दैविक स्वरूप क्या क्या थी नारायण स्वरूप सूर्यमंडल मे सूर्यमंडल मे आजीदिक स्वरूप देवी स्वरूप मतलब आधिदैविक स्वरूपराइज ना कहू मतलब कालि जी ने मारवे कोई पिक्चराइज ना कालिंद पर्वत पधारे प्रवाह चालू थे भौतिक रीते जो त्या यमुना गोमुखे ग्लेशियर यीगड़ी तो यमुना जी नु पानी आएमिक मतलब ददियों रीतेज बने बराबर बने तो भौतिक मात्र आदिदैविक स्वरूपैविक वर्णन एंडल ममुना जी प्राकट्य हाँ, हाँ।, हाँ।, हाँ थोड़ा नजीक राखी बोलता हमारा थोड़ा धीमो आए ना, ना मतलब है र, ताला है। रुपया थोड़ा वे पुनः प्रयत्न करा योर कॉल हेज बीन पुट ऑन होल्ड प्लीज स्टे ऑन द लॉन और कॉल लेटर आप का कॉल होल्ड पर बता होल्ड पर नही राखोर्टर तो होल्ड पर रखो टोन आगे को संभाय बद थोड़ू ध्यान रखो हमें आनु मतलब सूर्यमंडल में सूर्य नारायण बिराजे एमना आनंदात्मक हृदय मतलब के सूर्यदेवनी पुत्र हृदय मतलब नो पुत्री तरीके यमुना जी प्रते भाव स्वरूप प्राकट्य प्रभु भक्ति छे है रस है रसात्मक प्राकट्य श्री यमुना जी छे है सूर्य नारायण न आनंदात्मक हृदय मवीभूत एट उत्पन्न थे यमुना उत्पन जी घ हाँ। ले जाए सहित व्रजवासी की गति तरीके विराजित है ना समझ पड़ी राजा मतलब व्रजवासी अपने कही ज्या ठाकुर बिजाया व्रज त्याज अपने कही गए अपना घर में ठाकुर जी बीराज आप घर को यमुना जी व्रज ना महात्मी नंदरायजी यशोदा जी प्रभु त्याज व्रज है तो ये ज्या हो जरूरी नहीं बंधेलू व्रज नहीं व्रज एक एवं स्थान है ज्यादा प्रभु नु नित्यवास प्रभु नुणगान है प्रभु नु ध्यान प्रभु भक्ति एम। हात्म्य ज्या होभु ना गुणगान है ज्यादा प्रभु ना महात्म्य ज्यादा ठाकुर जी भक्ति से व्रज क्या कोई जोग्राफिकल प्लेस बंदाये कोई जगह नहीं अपना घर वातावरण है तो व्रज घर क्या कहीं जवाब नंदालय होके खास समझवा कोई जमीन टुकड़ा बंधायेलू व्रज नहीं के आप कही उत्तर प्रदेश में आएलू एक स्थान व्रज ना मतलब ना बीजो ना ना बीजा कोई तो राजा फेन मतलब मतलब आवाज़ जो नदी सब जाग जे हाँ। यमनोत्री में यमुना जी ए ये गूगल पे सर्च करके और वो फोटो देख लेना तो थोड़ा वो समझ आ जाएगा जी राजा और जो लोग गए दर्शन किए हमारे जैसे तो हमने तो देखा है तुम तो लोग लो नहीं गए तो गूगल पे फोटो देख लेना तो वहाँ का जो यमुना जी का जो स्वरूप है वो दिख जाएगा कैसा है जी राजा मतलब वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शिलाए है और बहुत ऊंचे से यमुना जी का जल का प्रवाह नीचे गिर रहा है तो इतने सारे झाग होते हैं और इतना मतलब बहुत तेज आवाज भी होती है वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी वीडियो भी देख लेना तो भी अच्छा लगेगा और इतनी बड़ी बड़े शिलाएं हैं जिनको क्रॉस करके और यमुना जी आगे बढ़ रहे हैं तो वो स्वरूप बहुत सुंदर है उसी का बस एकदम वर्णन महाप्रभु जी ने किया जी राजा हम्म गूगल पे देख लेना तो आ जाएगा तो समझ जी जी राजा हाँ मतलब तब तो वो ऐसा कूदता कूदता जल दिखता है तो लगता है जैसे इंडोला झूल रहे हैं यमुना जी कल्पना भावना से महाप्रभु जी कर रहे हैं मतलब महाप्रभु जी ऐसे आगे कर रहे हैं कि जैसे यमुना जी को ठाकुर जी से मिलने की बहुत उतावल है करके इतना तेज तेज यमुना जी दौड़ रहे हैं व्रज की तरफ तो ऐसा हमें देखता मतलब बहुत तेज है प्रवाह यमुना जी का इतना फास्ट फास्ट यमुना जी पधार रहे हैं मतलब गति बहुत तेज है तो उसको देख के महाप्रभु जी कल्पना कर रहे हैं की यमुना जी को ठाकुर जी से मिलने की बहुत जल्दी है तो उतावल उतावल से यमुना जी दौड़ते दौड़ते पधार रहे ऐसी भावना की ठीक है चलो तो समझ आ गया हो तो करो आगे का श्लोक कौन करेगा जो ही तू कर जी राजा भूवन श्री यमुना जी भूमि पे पधारे आपाची के धर्म को निरूपण कहते हैं हाँ मतलब अभी तक यमुना जी के प्राकृत्य के बारे में बताया कि यमुना जी सूर्य मंडल से कैसे पधारे अब आगे जाके जब पृथ्वी रहे हैं तो अब यमुना जी जी का का स्वरूप कैसा है उनका, धर्म का मतलब है। उनका मतलब मतलब धर्म समझना राजा। भुवन भुवन प्रिया हंसादि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति वालुका नितंब तट सुंदरिम नमत कृष्ण सूर्य प्रियम आवाज श्री यमुना जी पृथ्वी पर पधारी के भक्तन के शरीर रूपी भुवन की भगवत सेवा के योग्य शुद्धि करे है मतलब यहाँ यमुना जी पृथ्वी पर पधार के भक्त के जो शरीर है जो भगवत सेवा के योग्य बन सके मतलब एकदम शुद्ध बना देते हैं भक्त के शरीर को मतलब भक्तन के शरीर रूपी भवन मतलब महल हमारा शरीर भवन है जिसमें परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी के रूप में ठाकुर जी बिराज रहे श्याम काका ने भी इस बात को कैसे समझाया था कि हमारा शरीर एक भवन है जिसके अंदर ठाकुर जी निवास करते नित्य निवास करते अंतर्यामी के रूप में और हमारा घर एक भवन है जिसमे सेव्य के... ठाकुर जी बिराजते और हमारा शरीर क्योंकि प्रभु बिराज रहे हैं तो हमारा शरीर भी अक्षर ब्रह्म रूप है और जिस घर में ठाकुर जी बिराज रहे हैं तो वो भी अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है गीता समझाया था वो यहाँ कॉन्टेक्सट है तो इस शरीर को जो भगवत सेवा करेगा मतलब हमारे घर में जो ससेव बिराजेंगे उनकी सेवा हम करेंगे तो हमारे शरीर को सेवा के योग्य श्री यमुना जी बनाते हैं राजा गोपी जन जैसे श्री यमुना जी को सेवन करे हैं तैसे अनेक विद्ध कलर शब्द करवे वाले शुक्र और हंस प्रभुति प्रभुति सब पक्षि पक्षिण करी गेहूँ श्री यमुना जी सेवित है मतलब जैसे गोपी जन यमुना जी की सेवन करते हैं आ, वैसे ही अनेक कलरव शब्द जो यहाँ यूज किया है मतलब कलरव करने वाले आ, जो पक्षियों के नाम है शुक्र और हंस वो भी वो भी पक्षी जो यमुना जी को यमुना जी को सेवन करते हैं हाँ। श्री यमुना जी के श्री हस्त रूपी तरंग जब तीर पे आवे हैं अब श्री हस्त में धारण करे कंकण में मुक्ता फल रूपी वालू का प्रकाशित हुए है मतलब जब यमुना जी के हस्त रूपी मतलब हथेली के रूप में ना। हाँ। वालु का जब वो एकदम तीर पे आ जाते हैं तो तब श्री हस्त में धारण करके हस्त तरंग मतलब की लहर आ, वो जब तीर पे मतलब किनारों पे आ जाती है तब कैसा लगता है कि तब श्रीअस्त में धारण करे कंकण में कंकण मतलब बंगड़ी बंगल वो कंकण में मुक्ताफल रूपी वालू का मतलब कि मोतियों की तरह रेत जो है वो प्रकाशित होती है जी समझ में हम मतलब यमुना जी जो है वो एकदम लहर की तरह जब तीर पे आ जाती है तब जो मतलब यमुना जी तो नदी है अब नदी की लहरें जब पट को छूती है जैसे कि हम किनारे पे खड़े रहते हैं तो लहरें जमीन तक आती है अब उनको श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो श्री यमुना जी के श्रीअस्त है अब वो श्रीअस्त के कंकण मतलब की उसकी जो बंगड़ी है वो उसके रूप अंकण में मतलब उनके श्रीअस्त में मुक्ता फल रूपी मतलब मोतियों की तरह वालू का मतलब कि यमुना जी के तट की जो रेत है वो चमकती है आया समझ में? जी, जी राजा। उभरे भे नितंब रूप श्री यमुना जी जा जा जाएगा उबरे नितंब रूप तटवारे श्री यमुना जी प्रभु के चतुर्थ प्रिया है ऐसे श्री यमुना जी को तुम सब नमन करो मतलब ऐसे नितम्ब रूप तट वाले यमुना जी हैं वो प्रभु के चतुर्थ प्रिया है हम्म पटराणी है ऐसा। और है और ऐसे यमुना जी को हम सबको नमन करना चाहिए हाँ जी टीका लू कि मतलब पहले कुछ डाउट पढ़ने से सब बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है जी टीका श्री यमुना जी पर पधारे हैं सो भक्तन को भगवत भाव संपादन करी के अन्य भाव सुित करे है और शरीर की भगवत सेवा के योग्य शुद्धि करे है मतलब जब यमुना जी पृथ्वी पर पदारते हैं तब भक्त को भगवत भाव पूरा संपादन मतलब पूरी तरह से अन्य भाव जो है उनसे रहित करके और शरीर की शुद्धि मतलब भगवत सेवा के योग्य उनकी शरीर की शुद्धि कर देते हैं उन पैक करते थे गिश्मा लोकल एकदम मतलब वो यमुना जी के चरणारिंद का स्वरूप है जो तट है वो अच्छा जो तट है वो चरणा में इनका स्वरूप है तीन में तरंग के बलसु वालू का लगे हैं। हाँ मतलब उनमें उनके वालू का लग... जो रेत है वो ऐसे चमकती है ऐसा सौ श्री हस्त नितंब में लगाए हों ऐसे शोभा है तो ऐसा लगता है कि जो उनके हस्त पे वो नितंब लगाए हुए हैं उस तरह से वो शोभा देते हैं मतलब पैरों पे हाथ रख के बिरा ऐसा स्वरूप लगता है अच्छा हाँ जी जी तीन में वालू का प्रकाश है तो कंकण में मुक्ताफल है मतलब जो उनमें जो चमक आ रही है वो जो कंकण में मतलब वो मुक्ता फल है मतलब वो मोती है ऐसे लग रहे हैं भक्तन के चार यूथ मुख्य है हाँ। मतलब अः यूथ मतलब भगवान के चार पटराणी मुख्य हैं चार पटराणी मुख्य हैं दिन में यूथ में चतुर्थ श्री मुख्य हैं और उनमें एकदम मुख्य जो है वो यमुना जी है यूथ तक, मतलब यहाँ ग्रुप भक्तों के मुख्य चार ग्रुप है ऐसा और उनमें चौथे ग्रुप में श्री यमुना जी मुख्य हैं ऐसा उनमें से यमुना जी मुख्य है ऐसे को के अतिरिक्त जीव और कहा करी सके तासू श्री आचार्य जी सब सेवन को आज्ञा कर रहे हैं जो ऐसे श्री यमुना जी को तुम सब नमन करो मतलब ऐसे बताते हैं कि ऐसे जीव को और हमें क्या करना चाहिए तो श्री आचार्य जी हमें आज्ञा कर रहे हैं कि हम सब बक, को श्री ऐसे यम, यमुना जी को नमन करना चाहिए आ, मतलब प्रभु के इतने प्रिय है प्रभु के इतने निकट है तो ऐसे भक्त को हम और क्या कर सकते है तो हम बस उनको प्रणाम कर सकते उनको एडमायर कर सकते है. कि भाई हम भी प्रभु के प्रिय कब बनेंगे या ठाकुर जी भी हमें कब मिलेंगे या हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब ठाकुर जी भी हमारे साथ लिए या प्रभु हमें भी पसंद करें तो इतना सौभाग्य हमारा कहां ऐसा सोच के बस हम यमुना जी को प्रणाम ही कर सकते हैं उससे ज्यादा और कोई हमारी औकात नहीं है ऐसा महात्म्य श्री यमुना जी का महाप्रभु जी बता रहे हैं की भाई यमुना जी कितने श्रेष्ठ होंगे यह है कि ठाकुर जी की उनके ऊपर इतनी कृपा है तो ऐसे भक्त को तो हम प्रणाम के अलावा और क्या कर सकते है जी राजा। राजा मतलब प्रभु शुक्र मयूर और हंस प्रभुति वगैरह वगैरह न मतलब यमुना जी के किनारे जो वन है उनमें पक्षी वगैरह हैं तो वो यमुना जी का सेवन करते और किसी पटरानी को तो भक्तों की श्रेणी में नहीं लेते हैं यमुना जी को लेते हैं हाँ जी को लेते हैं और तो ये यमुना जी स्तुति करते हैं प्रभु की मतलब वैसे तो पटरानी है अगर उनके ही गुणधर्म वाले हैं लेकिन भक्त की श्रेणी में क्यों ले रहे हैं उनकी निर्गुणता और निष्कामता को देख के उन्होंने जो प्रभु से प्रेम किया वो निस्वार्थ है निष्काम है उन्होंने कभी प्रभु से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जैसे कि कल भी ये बात आई थी तब हमने ऐसे डिस्कस किया था कि जैसे और सब प्रानी है या प्रभु के जो भी सखिया वगैरह हैं जैसे कि भागवत जी में वर्णन आता है कि भाई प्रभु के पास और कोई आता था तो उनको ऐसे लगता था कि ये ठाकुर जी के पास क्यों आ रहे हैं या वो जब ठाकुर जी उनके साथ लीला करते तो, तो उनको ठाकुर जी पे एकाधिकार लग जाता कहीं नहीं ठाकुर जी तो हमारे ही है तो ऐसी भावना यमुना जी को कभी नहीं आई और उनको दूसरे भी भक्तों को प्रभु से जोड़ने में आनंद लगता है कि चलो और भी लोग प्रभु की सेवा में आए और उन्होंने और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया पर वो केवल इतना चाहते थे कि हमेशा प्रभु मुझे से सेवा लेते रहें मेरे तट पे बिराजे लीला करें तो उनके चरणार्वीण मेरे तट पे पड़े तो यही इतने में ही यमुना जी को आनंद था और कुछ कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया ठाकुर जी से तो ऐसा प्रेम श्री यमुना जी का है इसलिए महाप्रभु जी उनको भक्त की कोटी में रखते हैं कि उनका प्रेम उनका भाव ऐसा है कि उन्होंने प्रभु को अधिकार नहीं बनाया ठाकुर जी पे अपना अधिकार नहीं जमाया पर बस मेरी सेवा प्रभु ले रहे हैं अंगीकार कर रहे हैं इतना ही सोच के खुद को सौभाग्यशाली माना इसलिए महाप्रभु जी उनको भक्त की श्रेणी में दे रहे हैं क्योंकि उनका भाव निष्काम और निर्गुण था जो हमारा भी होना चाहिए इसलिए वो हमारे आइडियल है कि उनकी तरह भाव हमारा भी होना चाहिए वो तो निष्काम और निर्गुण है इसीलिए आगे वो खुश होते हैं भक्तों को देने के बाद <laughs> हाँ इसलिए उनको ऐसा नहीं लगता कि और कोई ठाकुर जी के पास आएगा तो मेरा अधिकार चला गया ये ठाकुर जी दूसरे के हो गए ऐसी भावना जैसे दूसरी सखियों को आती है जो भागवत जी का दशम स्खंड में वर्णन आता है तो उसमें आता है कि दूसरी सब सखियों को ऐसा होता था कि भाई ये क्यों ठाकुर जी के पास आ रही है ये नजीक चली जाएगी तो हम ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे या ठाकुर जब हमारे नहीं रहेंगे ऐसी तो फीलिंग जो दूसरी सखियों को आ जाती थी यमुना जी को ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई उन्हें अच्छा लगता था कि जितने ज्यादा भक्त प्रभु के होंगे प्रभु की सेवा कर पाएंगे और कि सेवा में जितने लोग ज्यादा इतनी अच्छी बात है ऐसा तो सोच के यमुना जी प्रसन्न होते थे ये देख के ऐसा तो उनका निर्गुण निष्काम भाव था जो महाप्रभु जी की भक्त का होना चाहिए ठीक है हाँ बोलो वसनम तो तो यमुना जी जी जी ने ने के क्या मतलब मतलब मतलब ठाकुर राधा वगैरह बैठ गया जामती सत्यमा वगे पटाणी श्रेणी यमुना जी ने पटराणी तो तो तो तरीके श्री महाप्रभुजी गण समझी जयपेरेटिव तो चतुर्थ हाँ। हाँ। प्रिये एवा प्रभु साथे करी लीला करी बाकी तो भक्त तरीके तो केन्द्रावली जी, जी ललिता वर्णन आए भागवत जी तो ये ठाकुर जी सखीओ है प्रभु लीलामनाथ महाप्रभुज भक्तगरी मे कोई पत्नी नु प्रेयसी निय ना आ जात भाव न हो सके भाव से अहिया श्री महाप्रभु जी एमने श्रेणी में राख्या जी राजा अमा, भक्तन के चार युद्ध मुख्य है, नहीं है? भक्तन भक्तन के के चार युद्ध युद्ध मुख्य है एले प्रभु ने भक्तों ना मतलब सात्विक भक्त राजस भक्त तामस भक्त ने निर्गुण भक्त अचार आ चार जातनी के निर्गुण भक्ति के यमुना जी मुख्य भागवत जी ना दशमखंड की ली लीलाओं में भक्त ने यह रीते डिवाइड करे थे के भाई आनो भाव थे, आ कराई आव तामस छे आ सखी नो भाव राजस छे कि गोपी गीत वगैरे में आवे छे तो कोई ने अभिमान थई ग ठाकुर जी पर अधिकार जता के ठाकुर जी तो महाराज है आ जातना जे भाव है महाप्रभु जी तामस भाव तरीके कैटेगराइज करे छे के ना राजस तरीके केटलाकना तामस तरीके केटलाकना सात्विक तरीके चौथी केटेगरी निर्गुणता है जे यूथ मा, जे ग्रुप में के भक्त न ए निर्गुण भक्त न समूह में यमना जे मुख्य है एम सही बीजू पूछो कोई न? आ, राजा एक भक्ति हाँ। हाँ। विलास जे बोधपाठ सुननेस बता स्वरूप जे बता तेज करो कोई ना महात्म बताओ तेला ग्रेट छो तेट महान जात नेचर आ ग्रंथ नक् हिस्ट्री ए जाती है महाप्रभु जी जय गोविंद घाट पर गोकुल पधारिया तो गोती रहा था कि क्या यमुनाभु त्या यमुना जी स्तुति कर स्तुति आ यमुना ग्रंथ है दरक जगह एज अ भक्त अपने शु कर्तव्य लेव ए अर्थवा एक भक्त तरीके यमुना जी मुनामुना जी नाकट्य के रीते हैं प्राकट्य लै यमुना के धीरे धीरे दरक श्लोक में श्री महाप्रभु जी वर्णन करे मतलब की ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य ठीक अरे वो पार्वती समझ में नहीं आया वो शायद तब महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी की स्तुति करी है की वो जब वो रावल थी और उसके उसमें सोच रहे थे की ये गोकुल की वो गो पल, गोकुल की मैन और रावल की वो या में क्या है, वो समझ बस वो ही बात है कि महाप्रभु जी जब खोज रहे थे कि भाई गोकुल कहाँ है या मुझे कहाँ जाना है तो यमुना जी ने उनको रास्ता दिखाया और जब गोविंद गाड़ के किनारे पे आके और फिर महाप्रभु जी ने यमुना जी के दर्शन किए तब तो श्री यमुना जी की स्तुति में महाप्रभु जी ने यमुनाशक लिखा ठीक चलो पूछूं तो कोई ने सारू ऊपर तो आव, छे है ठीक है